श्री घर के संहिता माधुर्य खंड अठारहवा अध्याय यमुना जी के जप और पूजन के लिए पटल और पद्धति का वर्ण मानधाता बोले मनुश्रेष्ठ यमुना जी के काम पूरक पवित्र पटल तथा पद्धति का जैसा स्वरूप है वह मुझे बताइए क्योंकि आप साक्षात ज्ञान की निधि हैं सौभरी ने कहा महामते अब मैं यमुना जी के पटल तथा पद्धति का भी वर्णन करता हूँ जिसका अनुष्ठान श्रवण अथवा जप करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है पहले प्रणव अर्थात ओंकार का उच्चारण करके फिर माया बीज रिम का उच्चारण कर तत्पश्चात लक्ष्मी बीज सिम को रखकर उसके बाद काम बीज क्लिम का विधिवत प्रयोग करें इसके अनंतर कालिंदी शब्द का चतुर्थ्यंत रूप कालिंद्ययी रखे फिर देवी शब्द के चतुर्थ्यंत रूप देव्ययी का प्रयोग करके अंत में नमः पद जोड़ दे इस प्रकार ओम ह्री श्रीम क्लिम कालिंद्यय देव्ययी नम यह मंत्र बनेगा इस मंत्र का मनुष्य विधिवत जप करे इस ग्यारह अक्षर वाले मंत्र का ग्यारह लाख जप करने से इस पृथ्वी पर सिद्धि प्राप्त हो सकती है मनुष्यों द्वारा जिन जिन काम्य पदार्थों के लिए प्रार्थना की जाती है वे सब स्वतः सुलभ हो जाते हैं सुंदर सिंहासन पर षोड दल कमल अंकित करके उसकी कर्णिका में श्री कृष्ण सहित कालिंदी का न्यास स्थापन करें। कमल के सोलह दलों में अलग अलग विधिपूर्वक नाम ले लेकर मानव श्रेष्ठ साधक क्रमशः गंगा विरजा कृष्णा चंद्रभागा सरस्वती गोमती कौशिकी वेणी सिंधु गोदावरी वेदस्मृति वेत्रवती शतध्रु सरयू ऋषिकुल्या तथा ककुद्मिनी का पूजन करें पूर्वादिचार दिशाओं में क्रमशः वृंदावन गोवर्धन वृंदा तथा तुलसी का उनके नामोच्चारण पूर्वक क्रमशः पूजन करें तत्पश्चात ओम नमो भगवत्यई कालिंदी कालिंदनंदन्ययी सूर्यकन्याकाजयी यम भगन्यई श्रीकृष्ण युथी यूथीभूताजय स्वाहा इस मंत्र से आवाहन आदि सोलह उपचारों को एकाग्र चित्त हो अर्पित करें इस प्रकार यमुना का पटल जानो अपपद्धति बताऊंगा जब तक पुरस्क पूरा न हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मौनावलंबन पूर्वक द्विज को जप करना चाहिए पुरस्रण काल में जौ का आटा खाए पृथ्वी पर शहन करे पतल पर भोजन करे और मन को वश में रखे राजन आचार्य को चाहिए कि काम क्रोध लोभ मोह तथा द्वेष को त्याग कर परम भक्ति भाव से जप में प्रवृत्त रहे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर कालिंदी देवी का ध्यान करें और अरुणोदय की बेला में नदी में स्नान करे मध्यान्हन काल में और दोनों संध्याओं के समय संध्या बंधन अवश्य किया करें राजन जब अनुष्ठान समाप्त हो तब यमुना के तट पर जाकर पुत्रों सहित दस लाख महात्मा ब्राह्मणों का गंध पुष्प से पूजन करके उन्हें उत्तम भोजन दे तदनंतर वस्त्र आभूषण और सुवर्ण में चमकीले पात्र तथा उत्तम दक्षिणाएँ दें इससे निश्चय ही सिद्धि होती है महामते नरेश इस प्रकार मैंने तुमसे यमुना जी के जप और पूजन की पद्धति बताई है तुम सारा नियम पूर्ण करो बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार के से घर श्रीघर्घ संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत मानधाता और सोभरी के संवाद में पटल और पद्धति का वर्णन नामक अठारहवा हुआ